श्रीमद्भागवत भागवत कथा दसम स्कंध उत्तरार्ध तदनंतर धर्मराज युधिष्ठिर ने नई रेशमी धोती और दुपट्टा धारण किया तथा विविध प्रकार के आभूषणों से अपने को सजा लिया फिर ऋत्विज सदस्य ब्राह्मण आदि को वस्त्र भूषण दे देकर उनकी पूजा की महाराज युधिष्ठिर भगवत पारायण थे उन्हें सब में भगवान के ही दर्शन होते थे इसलिए वे भाई बंधु कुटुंबी नरपति इष्ट मित्र हितैषी और सभी लोगों की बार बार पूजा करते उस समय सभी लोग जड़ाऊ कुंडल पुष्पों के हार पगड़ी लंबी अंगरखी दुपट्टा तथा मणियों के बहुमूल्य हार पहन देवताओं के समान शोभावान हो रहे थे स्त्रियों के मुखों की भी दोनों कोनों कानों के फूल और घुघराली अलकों से बड़ी शोभा हो रही थी तथा उनके कटिभाग में सोने की कर्धनियाँ तो बहुत ही भली मालूम हो रही थी परीक्षित यज्ञ में जितने लोग आए थे परम ऋत्विज ब्रह्मवादी सदस्य ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शुद्र राजा देवता ऋषि मुनि पीतर तथा अन्य प्राणी और अपने अनुयायियों के साथ लोकपाल इन सबकी पूजा महाराज युधिष्ठिर ने की इसके बाद वे लोग धर्मराज से अनुमति लेकर अपने अपने निवास स्थान को चले गए परीक्षित जैसे मनुष्य अमृत पान करते करते कभी तृप्त नहीं हो सकता वैसे ही सब लोग भगवत भक्त राजर्षि युधिष्ठिर के यज्ञ महायज्ञ की प्रशंसा करते करते तृप्त न होते थे इसके बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने बड़े प्रेम से अपने हितैषी सुहिद संबंधियों भाई बंधुओं और भगवान श्री कृष्ण को भी रोक लिया क्योंकि उन्हें उनके बिछोह की कल्पना से ही बड़ा दुख होता था परीक्षित भगवान श्री कृष्ण ने यदवंशीवीर सांब आदि को द्वारकापुरी भेज दिया और स्वयं राजा युधिष्ठिर की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए उन्हें आनंद देने के लिए वहीं रह गए इस प्रकार धर्म धर्मनंदन महाराज युधिष्ठिर मनोरथों के महान समुद्र को जिसे पार करना अत्यंत कठिन है भगवान श्री कृष्ण की कृपा से अनाज आशी पार कर गए और उनकी सारी चिंता मिट गई एक दिन की बात है भगवान के परम प्रेमी महाराज युधिष्ठिर के अंतपुर की सौंदर्य संपत्ति और राजस्व यज्ञ द्वारा प्राप्त महत्व को देखकर दुर्योधन का मन डाह से जलने लगा परीक्षित पांडवों के लिए मैदानों ने जो महल बना दिए थे उनमें नरपति दैत्यपति और सुरपतियों की विविध विभूतियाँ तथा श्रेष्ठ सौंदर्य स्थान स्थान पर शोभामान था उनके द्वारा राजरानी रानी द्रौपदी अपने पतियों की सेवा करती थी उस राजभवन में उन दिनों भगवान श्री कृष्ण के सहस्त्रों रानियां निवास करती थीं नितंब के भारी भार के कारण जब वे उस राजभवन में धीरे धीरे चलने लगती थी तब उनके पायजेबों की झनकार चारों ओर फैल जाती थी उनका कटिभाग बहुत ही सुंदर था तथा उनके वृक्ष पर लगी हुई केसर की लालिमा से मोतियों के सुंदर श्वेत हार भी लाल लाल जान पड़ते थे कुंडलों की और घुंघराली अलकों की चंचलता से उनके मुख की शोभा और भी बढ़ जाती थी यह सब देखकर दुर्योधन के हृदय में बड़ी जलन होती परीक्षित सच पूछो तो दुर्योधन का चित्त द्रौपदी में आसक्त था और यही उसकी जलन का मुख्य कारण भी था एक दिन राजा अधिराज महाराज युधिष्ठिर अपने भाइयों संबंधियों एवं अपने नयनों के तारे परम हितैसी भगवान श्री कृष्ण के साथ मैदानों की बनाई हुई सभा में स्वर्ण सिंहासन पर देवराज इंद्र के समान विराजमान थे उनकी भोग सामग्री उनकी राजलक्ष्मी ब्रह्मा जी के ऐश्वर्य के समान थी वंदीजन उनकी स्तुति कर रहे थे उसी समय अभिमानी दुर्योधन अपने दुशासन आदि भाइयों को सा, के साथ वहाँ आया उसके सिर पर मुकुट गले में माला हाथ में तलवार थी परीक्षित वह क्रोधवश द्वारपालों और सेवकों को झिड़क रहा था उस सभा में मैदानों ने ऐसी माया फैला रखी थी कि दुर्योधन ने उससे मोहित हो स्थल को जल समझकर अपने वस्त्र समेट लिए और जल को स्थल समझकर वह उसमें गिर पड़ा उसको गिरते देखकर भीमसेन राजरानिया तथा दूसरे नरपति हंसने लगे यद्यपि युधिष्ठिर उन्हें ऐसा करने से रोक रहे थे परंतु प्यारे परीक्षित उन्हें इशारे से श्री कृष्ण का अनुमोदन प्राप्त हो चुका था इससे दुर्योधन लज्जित हो गया उसका रोम रोम क्रोध से जलने लगा अब वह अपना मुंह लटकाकर चुपचाप सभा भवन से निकलकर हस्तिनापुर चला गया इस घटना को देखकर कर में हाहाकार मच गया और धर्मराज युधिष्ठिर का मन भी कुछ खिन्न सा हो गया परीक्षित यह सब होने पर भी भगवान श्री कृष्ण चुप थे उनकी इच्छा थी कि किसी प्रकार पृथ्वी का भार उतर जाए और सच पूछो तो उन्हीं की दृष्टि से दुर्योधन को वह भ्रम हुआ था परीक्षित तुमने मुझसे यह पूछा था कि उस महान राजु यज्ञ में दुर्योधन को डाह क्यों हुआ जलन क्यों हुई सो वह सब मैंने तुम्हें बतला दिया